श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण देव का भा, गुरु भाव प्रश्न ठीक है किंतु क्या उस समय महीने तक श्री स्वयं मूर्ति धारण कर बलपूर्वक उनको भोजन कराया करती थी उत्तर कुछ अंशों में ऐसा ही समझना चाहिए क्योंकि उस समय कहीं से एक साधु अपने आप आकर वहां उपस्थित हुए थे तथा श्री रामकृष्ण देव को देख कर, उन्होंने यथार्थ में यह अनुभव किया था कि योग साधना या श्री भगवान के साथ एकत्व अनुभव के फल स्वरूप ही उनकी इस प्रकार मृत प्राय जैसी दशा हुई है छ महीने तक दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रहकर वे कभी कभी श्री कृष्ण देव के श्री अंग पर प्रहार कर उन्हें थोड़ा बहुत होश में लाने का नित्य प्रयत्न करते रहे और उनको किंचित होश हो रहा है यह देखते ही जहाँ तक संभव होता था उन्हें दो चार ग्रास भोजन कराते रहे एकदम अपरिचित जड़ सदृश मृत प्राय किसी व्यक्ति को इस तरह जीवित रखने के लिए उनका ऐसा आग्रह क्यों हुआ एवं इसमें उनका निजी स्वार्थ क्या था यद्यपि हमें यह विदित नहीं है फिर भी हमारी यह धारणा है कि भगवत इच्छा से ही ऐसी घटनाएं हुई थी अतः श्री जगदम्बा की साक्षात इच्छा तथा शक्ति से ही इस प्रकार असंभव विषय संभव हुआ था एवं तदर्थ ही श्री रामकृष्ण देव की शरीर की रक्षा हो पाई थी इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है प्रश्न अच्छा समझ गया तदनंतर क्या हुआ उत्तर तदनंतर श्री जगदम्बा या श्री भगवान अथवा जो विराट चैतन्य व विराट शक्ति जगत रूप में प्रकट है तथा जड़ चेतन सब के अंदर औतप्रोत रूप से अनुप्रविष्ट होकर आपात विभिन्न नाम रूप धारण कर अवस्थान कर रहे हैं उन्होंने श्री कृष्ण को आदेश दिया तू भाव मुखी रह प्रश्न इसका क्या तात्पर्य है उत्तर सुनो किंतु श्री राम कृष्ण देव की उस समय की अवस्था को समझने के लिए कल्पना की सहायता से जहाँ तक संभव हो उनकी तत्कालीन स्थिति का एक बार चिंतन कर लेना आवश्यक है यह पहले ही कहा जा चुका है कि उस समय श्री रामकृष्ण देव के अहम बोध का कभी लोप तथा कभी किंचित उदय हुआ करता था जब अहम बोध का इस प्रकार किंचित उदय होता था उस समय भी उन्हें यह जगत जैसा कि हम देखा करते हैं वैसा दिखाई नहीं देता था वे देखते थे कि बालो एक विराट मन के अंदर नाना प्रकार की भाव तरंगें उठ रही हैं हिलोरें ले रही हैं खेल रही हैं तथा पुनः उसमें लीन होती चली जा रही हैं दूसरों का तो कहना ही क्या अपने शरीर मन तथा अहम बोध का भी उस विराट मन की तरंग के रूप में उनको अनुभव हो रहा था पाश्चात्य जड़वादी पंडित मूर्ख लोग जिस जगत चैतन्य या शक्ति को अपनी बुद्धि तथा बुद्धिजात यंत्रादि की सहायता से नापने में प्रवृत्त हो यह कह उठते हैं कि एक होता हुआ भी वह जड़ है उस अवस्था में पहुंचकर श्री रामकृष्ण देव ने उसी के साक्षात स्वरूप का दर्शन या अनुभव किया कि वह जीवित जागृत एक मेवा द्वितीयम इच्छा तथा क्रिया मात्र की जनयित्री अनंत कृपावई जगत जलनी है और उन्होंने यह देखा कि वही एक मेवा द्वितीयम अपने आप निर्गुण तथा सगुण रूप में विभक्त रहने के कारण इसी को शास्त्रों में स्वगत भेद कहा गया है उसके अंदर एक आब्रम्ह स्तंभव्यापी विराट अहम भाव का उदय हो रहा है इतना ही नहीं उस विराट अहम भाव के विद्यमान रहने के कारण ही विराट मन के अंदर अनंत भाव भाव उठ रही है। और उन भाव तरंगों के ही स्वाल्पाधिक मात्रा में खंड-खंड रूप से देखकर मानवों के छोटे छोटे अहम भाव उन्हें बाह्य जगत तथा बाह्य जगत के विभिन्न पदार्था समझ रहे हैं तथा परस्पर वार्तालाप आदि कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि उस महान अहम भाव की शक्ति पर ही मानवों के छोटे छोटे अहम भाव अविलंबित है तथा वे अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं एवं उस महान अहम भाव का अनुभव तथा प्रत्यक्ष न कर पाने के कारण ही उन छोटे अहम भावों को यह भ्रम हो रहा है कि वे स्वयं स्वाधीन इच्छायुक्त तथा क्रियाशक्ति सम्पन्न है इसी दृष्टिहीनता को शास्त्रों में अविद्या व अज्ञान कहा है निर्गुण तथा सगुण के बीच इस प्रकार का जो विराट अहम भाव विद्यमान है उसी को भाव कहते हैं क्योंकि उसके विद्यमान रहने से ही विराट मन के भीतर अनंत भावों का स्फुरण हो रहा है यह विराट अहम ही जगत जन्य या ईश्वर का अहम भाव है इसी विराट अहम भाव के स्वरूप का वर्णन करने में प्रवृत्त हो गौड़ी वैष्णवाचार्यों ने कहा है अचिंत भेदा भेद स्वरूप ज्योतिर्घन मूर्ति भगवान श्री कृष्ण श्री रामकृष्ण देव के अहमबोध का जब एकदम लोप हो जाता था उस समय वे इस विराट अहम भाव की सीमा से बाहर अवस्थित से जगदम्बा के निर्गुण भाव में अवस्थान करते थे और वह विराट अहम भाव तथा उसकी अनंत भाव तरंगे जिसे हम जगत कहते हैं उसके अस्तित्व का उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं होता था और जब श्री रामकृष्ण देव के भीतर अहम बोध का किंचित उन्मेष होता था तब उनको श्री जगदम्बा के निर्गुण भाव के सहित संयुक्त इस सगुण विराट अहम भाव तथा उसके अंतर्गत भाव तरंगों का दर्शन होता रहता था अथवा निर्गुण भाव में आरूढ़ होते ही श्री रामकृष्ण देव के अनुभव में उस एक मेवा द्वितीयम के अंतर्गत स्वगत भेद का अस्तित्व भी लुप्त हो जाता था और उस सगुण विराट अहम भाव का जब उन्हें बोध होता था तब उनको यह दिखाई देते था, देता था कि जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं जो निर्गुण हैं वे ही सगुण हैं जो पुरुष हैं वे ही प्रकृति हैं जो सर्प निश्चल था वही चलने लगा है अथवा जो स्वरूप में निर्गुण है वे ही लीला में सगुण है श्री जगदम्बा के इस प्रकार निर्गुण सगुण उभय भावयुक्त स्वरूप के पूर्ण दर्शन प्राप्त करने के पश्चात उनको आदेश प्राप्त हुआ तो भावमुखी रह अर्थात एकदम अहम भाव का लोप कर निर्गुण भाव में अवस्थित न हो किंतु जहाँ से विश्व के समस्त भावों का उद्भव उद्भव हो रहा है वह विराट अहम भी तू है उनकी इच्छा ही तेरी इच्छा है उनका कार्य ही तेरा कार्य है सदा इस भाव का ठीक ठीक प्रत्यक्ष अनुभव कर अपना जीवन यापन तथा लोक कल्याण साधन करता रहे